अब 11 ऋचा वाले 58वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से उदक विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों भूमि के समीप से सूर्य के प्रताप से वायु के द्वारा जितना जल आकाश में जाता है वहां ईश्वर की सृष्टि के क्रम से मधुर आदि गुणों से युक्त होकर और वह वर्ष के अमृत स्वरूप होता है यह जानो भावार्थ हे मनुष्यों चार वेद का जानने वाला यथार्थ वक्ता जन जैसा उपदेश करे और जिस सिद्धांत का निश्चय करे वैसे ही सिद्धांत का हम लोग भी उपदेश और निश्चय करें अब अगले मंत्र में ईश्वर के विज्ञान को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के चार वेद और नाम आख्यात उपसर्ग और निपात विश्व तेजस प्राज्ञ তুরिय और धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि श्रृंग हैं तीन सवन अर्थात त्रयकालिक यज्ञ तीन काल कर्म उपासना ज्ञान मन वाणी इत्यादि पाद हैं दो व्यवहार और परमार्थ नित्य कार्य शब्द स्वरूप उद्गयन और प्रायड़ीय अध्यापक और उपदेशक इत्यादि शिर हैं गायत्री आदि सात छंद सात विभक्तियां सात प्राण पांच कर्म इंद्रिय शरीर और आत्मा इत्यादि हस्त हैं तीन मंत्र ब्राह्मण कल्प और हृदय कंठ शिर में श्रवण मनन निदिध्यासनों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ कर्म उत्तम विचारों के बीज सिद्ध यह व्यवहार महान सत्कर्तव्य है और मनुष्यों के बीच बृविष्ट है यह सब जानें अब सूर्य दृष्टांत से विद्ध विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे श्रेष्ठ व्यवहारों के साथ वर्तमान विद्वान जन उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और बुद्धि को तथा बिजली आदि की विद्या को प्राप्त हो परमेश्वर को जान और उसकी आज्ञा पालन करके सुख का विस्तार करते हैं वैसे ही सब लोग अच्छा आचरण करें अब मेघ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे आकाश से गिरी हुई वर्षा सब जगत का पालन करती है वैसे ही आप लोगों से निकली हुई विज्ञान की वाड़ियां सब जगत की रक्षा करती हैं फिर उदक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सत्य कहते हैं वे ही पवित्र आत्मा हो के जल के सदृश शांत होते हुए मृगों के सदृश शीघ्र ही अपेक्षित सुख को प्राप्त होते हैं अब जल दृष्टांत से वाणी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिन विद्वानों ने नदियों के प्रवाह सदृश उत्तम उपदेश प्रचरित होते और घोड़ों के समान दुखों के पार कराते हैं वे ही बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं फिर विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे अग्नि और ईंधन के संयोग से प्रकाश होता है वैसे उत्तम अध्यापक और पढ़ने वाले के संबंध से विद्या का प्रकाश होता है और जैसे स्वयंवर जिन्होंने किया ऐसे स्त्री पुरुष परस्पर के सुख की कामना करते हैं वैसे उत्पन्न हुई विद्या जिनको ऐसे योगी जन सबका सुख उत्पन्न कराते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे स्वयंवर करने वाली कन्या अपने सदृश पति को प्राप्त होने की दिन रात्रि प्रतीक्षा करती है और ऐसे ही पुरुष परीक्षा करता है वैसे अध्यापक और उपदेशक परीक्षक होवें और जिस कर्म से ऐश्वर्य और क्रिया की शुद्धि होवे वही वचन कहने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है उन्हीं विद्वानों की प्रशंसा होती है जो सब मनुष्यों में उपदेश द्वारा उत्तम गुणों को धारण करते हैं फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर जगत को अभिव्यक्त होकर सबको धारण कर और उत्तम प्रकार रक्षा करके अंतरयामी रूप से सर्वत्र व्याप्त है और जिसकी कृपा से विज्ञान बहुत काल पर्यंत जीवन और विजय प्राप्त होता है उसी की निरंतर सेवा करो इस सुक्त में जल मेघ सूर्य वाणी विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह श्रीमान परम हंस परिव्राजक आचार्य परम विद्वान श्रीमद् गिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बनाए हुए आर्य भाषा से सुशोभित ऋग्वेद भाष्य के चतुर्थ मंडल में पंचम अनुवाद 58वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ अख पंचम मंडलम ओम विश्वानि देव सवितर दुहितानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अब 12 ऋचा वाले प्रथम सुक्त का आरंभ है इसमें उपदेश देने योग्य और उपदेश देने वाले के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अज्ञादि पदार्थों की विद्या को ग्रहण कर कार्यों में अच्छे प्रकार युक्त करते हैं वे दुख रहित हुए वृक्षों के समान बढ़ते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य उत्तम आचरण से अग्न के सदस्य ऊपर को जाने वाले होते हैं वे अविद्या से निवृत्त होकर यशस्वी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो समुदाय के संतोष को उत्पन्न करते हैं वे किरणों से सूर्य जैसे वैसे सर्वत्र यश से प्रकाशित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे दिन वैसे विद्वान जन और जैसे रात्रि वैसे अविवद्धान है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे दिन के आरंभ में प्रभात समय सबका हितकारी होता है वैसे ही श्रेष्ठ कर्म करने वाला यजमान सबका हितैषी होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे अग्नि माता रूप वायु में विराजता हुआ बिजली रूप से सबको सुख देता है वैसे ही धार्मिक विद्वान सबको आनंद दिलाने के योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन अग्नि को कार्यों में संप्रयुक्त अर्थात काम में लाकर हल और धान्य से युक्त होते हैं वैसे ही इसकी विद्या को कार्यों में संयुक्त करके प्रत्यक्ष विद्या युक्त होते हैं भावार्थ वे ही अतिथि होवें जो इंद्रियों के दमन करने और मंगलाचरण करने वाले धर्मनिष्ठ विद्वान जितेंद्रिय और सबके प्रिय साधन में प्रीति करने वाले होवें और जैसे अग्नि सब का सबका शुद्ध करने वाला है वैसे ही संपूर्ण जगत के पवित्र करने वाले अतिथि जन हैं भावार्थ जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते और प्राप्त हुए जनों को उपदेश कर और नहीं प्राप्त हुए को उपदेश के लिए प्राप्त होते तथा सबके हितैषी बड़े विद्वान और यथार्थवादी वे ही अतिथि होने योग्य हैं भावार्थ जिससे अतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदेश से परम उपकार को करते हैं इससे वे अन्न पान स्थान प्रिय वचन और धन आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं भावार्थ गृहस्थों को चाहिए कि दूर स्थित भी उत्तम अतिथियों को उत्तम वाहनों पर बैठाकर उपदेश के लिए लावें और अन्न आदि से उनका सत्कार करें भावार्थ उन पुरुषों को ही विद्वान अतिथि जन विशेष उपदेश दें जो कि पवित्र आत्मा विद्या में प्रीति करने और उत्तम क्रियाओं के जानने की इच्छा करने वाले होवें और जो इन बातों से विपरीत अर्थात रहित हों उनको अधिकार की योग्यता अर्थात विशेष उपदेश के समझने का सामर्थ्य साधारण के द्वारा प्राप्त कराके अधिकारी करें इस सुक्त में उपदेश सुनने और उपदेश के सुनाने वाले का गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह प्रथम सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 12 ऋचा वाले द्वितीय सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से युवा अवस्था में विवाह करने के विषय को कहते हैं भावार्थ जो कुमार और कुमारी ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के और संतान के उत्पन्न करने की रीति को जान के पूर्ण अवस्था अर्थात विवाह करने के योग्य अवस्था होने पर स्वयंवर नामक विवाह को करके संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वे सदा आनंदित होते हैं भावार्थ हे कन्याओं तुम बाल्यावस्था में 16 वर्ष के प्रथम और 25 वर्ष के प्रथम कुमार जनों विवाह को न करो जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के करने के अनंतर विवाह को करें उनके संतान उत्तम और गुणों से युक्त बहुत काल पर्यंत जीने वाले और शिष्ट जनों से उत्तम प्रकार मान पाने वाले होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों पूर्ण शास्त्र नियत ब्रह्मचर्य शिक्षा विद्या युवा अवस्था और परस्पर प्रीति के बिना संतानों का विवाह न करें इस प्रकार करते हुए सब जन अति उत्तम संतानों को प्राप्त होकर अति ही आनंद को प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार प्रसिद्ध होते हैं उनके समीप दारिद्र्य मूर्खता वहा दरिद्रि और अद्विज्ञान जन कुछ भी विघ्न नहीं कर सकते हैं